अच्छा हाँ धनवतराम राजा चैताली चैताल्य चैताल्यम राजा जुई हाँ जुन राजा हाँ नीतिश चलो तो शुरू करते कल के विषय में किसी को कुछ पूछना है

ठीक है, ना तो क्लियर है कल जो भी बात हमने देखी तो उसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना अच्छा है चलो तो फिर शुरू करते हैं को, कौन से कर आगे का विषय करना यहाँ से दरेक संप्रदाय नो कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न छे जूनी पुस्तक में वो तो थर्ड लाइन ऊपर

दरक संप्रदाय ना कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न करो दर संप्रदाय का कार्यक्षेत्र अलग अलग है संप्रदाय संप्रदाय स्पर्धा के विवाद न सो नहीं इसलिए संप्रदाय का एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के साथ कोई स्पर्धा या विवाद का क्वेश्चन खड़ाई नहीं होता दाखला तरीके भारत में असंख्य शालाओ एक्साम्पल

आ, भारत में बहुत सारी शाला जुदाजुद ज्ञान अलग अलग, अलग, -अलग क्लास के आ, छात्रों को दिया जाता है आवा असंख्य विद्यालय जय आप समाज एकता तूटती न हो तारी आंगड़ी न

धर्म विद्यालय टू संप्रदायता मतलब हम काउंट कर सकते हैं ऐसे धर्म विद्यालयों की मतलब संप्रदायों से समाज की एकता कैसे टूट सकती है आमझी लेव जो के इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि धर्म सम...

भारतीय परंपरा एक संकुचितता के विभाजन प्रतीक प्रतीक न धर्मनी सनातन है इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि धर्म संप्रदायों की भारतीय परंपरा वो संकुचितता या विभाजन का प्रतीक न होके धर्म की सनातन और व्यापक जरूरियातों का प्रतीक है जो आवि दृष्टि थी

संप्रदायों ने आवे, तो कोई भय के संदेह कारण तो संदे का नहीं जब ऐसी आम अम संप्रदाय ना स्वरूप साहत्व नो विचार छे। ऐसे यहां धर्म के सच्चे स्वरूप और उसके महत्व का विचार किया कर

उसमें क्या होता है में हाँ इसमें ऐसा है कि जैसे इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाता है तो ऐसे अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें

ये अगर समाज में कोई उचमीच नहीं होती है तो सिर्फ धर्मा और संप्रदाय की धर्म संप्रदाय के आधार पर समाज में उचमीच कैसे हो सकती है वो समझाया गया है तो इससे हमें यही समझ लेना चाहिए कि धर्म संप्रदायों को जो भारतीय परंपरा है उसकी संकुचितता मतलब जो नेरो माइंडेड है वो और डिवाइडेशन दोनों के प्रतीक समझना चाहिए लेकिन उसके

जो सच्चा स्वरूप है उसका वो उसको उसको उसका सच्चा स्वरूप उसको महत्व देना चाहिए कि जैसे कल मैंने बताया कि हमारे यहाँ धर्म संप्रदाय अलग अलग क्यों हुए क्योंकि स्वभाव लोग के स्वभाव अलग हैं, लोग की रुचि अलग है जैसे स्कूल के एग्जाम्पल से मैंने कल भी यही बात बताई थी इसलिए

समाज की एकता तोड़ने के लिए भारत के धर्म संप्रदाय नहीं है पर ये एक नीड है हर पर्सन की क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग है अब तुम ये सोचो कि स्कूल के सभी स्टूडेंट केवल साइंस की पढ़ाई करें तो वो पॉसिबल नहीं है तो ऐसा तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि दुनिया के सभी लोग किसी एक ही देव की पूजा कर पाए या किसी एक ही धर्म में इंटरेस्ट रख पाए या एक ही तरह से सब लोग अपना जीवन जी पाएं ऐसा नहीं हो सकता

इसलिए अलग अलग धर्म संप्रदाय हमारे बनाए गए उन्हें वो समाज की एकता तोड़ते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो हमारी नीड है लोगों की जरूरियात है उसे सोच के ही ये सब व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई है ठीक है इसमें किसी को कुछ पूछना है पूछना है किसी को कुछ नहीं रहा। जवाब तो दो ठीक है

चलो तो आगे करते हैं। के दरक शास्त्रीय संप्रदाय कोईक विशेष उद्देश्य कोई विशेष माटे भगवान ने आज्ञा थी प्रवर्ती जैसे पहले कहा गया है कि

हर एक शास्त्रीय संप्रदाय को किसी एक विशेष उद्देश्य से किसी भी एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए भगवान की आज्ञा से ही उत्पन्न किया गया है आ दृष्टि थी बधा संप्रदायों पोतपोतामा परिपूर्ण छे इस दृष्टि से हर संप्रदाय अपने आप में परिपूर्ण है आवश्यक थे सारा छे मतलब हर एक संप्रदाय आवश्यक है और अच्छे है

परंतु जारी कोई एक व्यक्ति ने उद्धार कोई धर्म जोड़ा इच्छा था बंद पर जब किसी व्यक्ति को, को खुद के उद्धार के लिए किसी धर्म संप्रदाय में जुड़ने की इच्छा हो तब कौन सा धर्म संप्रदाय उसके लिए सही है उसके निर्णय वो कैसे करे

नहीं समझ हाँ। ओके आ, मतलब इसमें ऐसा कहा गया है कि जैसे पहले कहा गया है कि शास्त्रीय संप्रदाय जो है उसको किसी स्पेसिफिक कर्म से स्पेसिफिक उद्देश्य से प्रकट किया गया है और वो भगवान के द्वारा ही प्रकट किया गया है इसीलिए वो जो है जो भगवान की आज्ञा से ही

प्रवर्तित किया गया है इसलिए हर संप्रदाय खुद में एक परिपूर्ण है मतलब उसमें कोई किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और वो सभी संप्रदाय अच्छे हैं और आ, खुद में ही मतलब कंप्लीट है उसमें किसी कोई भी प्रकार की आ, वो

किसी भी प्रकार की खामी नहीं है तो अब जब ऐसे संप्रदायों में से किसी भी एक व्यक्ति को अगर खुद से जो जिसमें वो खुद सके, धर्म संप्रदाय को सिलेक्ट करना हो या उस संप्रदाय में खुद का उद्धार हो उस तरह से उसमें जुड़ने की इच्छा हो तो उसका निर्णय वो कैसे कर सकता है वो अभी आगे बताए एकदम सरल बात

मतलब बिल्कुल सीधी बात है जेम कोई विद्यार्थी रुचि रुचि है और वो साइंस के फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है विद्यालय रुचि ना विषय सारी रीते भाव हो प्रवेश मेलवा प्रयत्न कर सब

मतलब की जिस स्कूल या कॉलेज में वो सब्जेक्ट धर्म संप्रदाय व्यक्ति मे बंद बेसोक इसी तरह से आत्मा खुद के आत्मा के उधार के लिए मतलब मनचहा उपाय जिस धर्म संप्रदाय में

Uh, so में, आता सिखाने में आता हो वही धर्म संप्रदाय उस, उस इंसान के लिए दही है है योग्य ऐसा कह सकते हैं चीज धर्म संप्रदाय में व्यक्ति प्रवेश में वो जो इसीलिए उसी धर्म संप्रदाय में उस धर्म संप्रदाय में उस व्यक्ति को प्रवेश लेना चाहिए अ परंतु ये ध्यान रहे कि

समझू विद्यार्थी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश मेड़वा तो हो थे। आ, मतलब यहाँ पे ये बात ध्यान रहे की जो विद्यार्थी मैच्योर है उसको मान्यता प्राप्त जो, वीध्यार्ती जो, वीध्यार्ती जो उसे, मतलब उसे मतलब गवर्नमेंट द्वारा हाँ। में वो एडमिशन लेगा

धर्म संप्रदाय में प्रवेश तो भारतीय सनातन धर्मना आधार रूप वेद वगैरह के विरुद्ध नहीं और उसी तरह जिस मिलता में जो इंसान आ, एंटर हो रहा है वो इंसान भारत वो धर्म संप्रदाय भारतीय के सनातन धर्म के आधार रूप वेद या शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध तो नहीं है ना वो पहले देख लेना चाहिए

बीजी बात दूसरी बात आज काल ठेर थे, ठेर फूटी निकलेगा तथा तथा कथित धर्मनिरपेक्ष

सर्व के के सांप्रदायिक विरोधियों बातों में की साथ भूल न करे दूसरी बात ये है कि आजकल जो आ, मतलब वो, वो निकल आए है कि धर्म निष्पे निरपेक्षता सर्वधर्म समतावादी और सांप्रदायिक

आना जो विरोधी है उनकी बातों में आकर हमें एक एक से ज्यादा संप्रदायों में आ, उनको अनुसरण करने की गलती नहीं करनी चाहिए याद रहे की जेम एक ही साथ नाव में पग राखना यात्री क्यारे पार पहुंचे सकते नहीं पार पहुंचे सकते नहीं इसलिए ये याद रहे कि जिस तरह दो नाव में पैर रखने वाला इंसान कभी भी किनारे तक पहुँच नहीं

मतलब इसमें सिंपली ये कहा गया है कि एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट को साइंस में रुचि है तो वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा लेकिन वो बा, इस बात का ध्यान रखेगा

कि जिस स्कूल या कॉलेज में उसकी अच्छी शिक्षा दी जाती हो वहीं पे भी वो एडमिशन लेगा और लेकिन वो एडमिशन वहाँ लेगा क्योंकि वो जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रेकोनाइज की गई हुई अच्छी कॉलेज या स्कूल हो उसी में वो एडमिशन लेगा तो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें जिस भी धर्म संप्रदाय में एंटर होना हो तो हमें वहाँ पर वहीं पर जाना चाहिए जिसपे आत्म उधार के लिए

उसी धर्म संप्रदाय की सच्ची शिक्षा या ज्ञान दी जाती और वो भारतीय सनातन धर्म के आधार रूप जो वेद और शास्त्र है उसके जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध ना हो तो समाज में जो लोग है जो मतलब सांप्रदायिक के सांप्रदायिकता के विरोधी है और धर्मनिरपेक्षतावादी है उन लोगों की बातों में न आकर हमें खुद के मूल्यांकन से ही धर्म संप्रदाय का सिलेक्शन करना

मतलब इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन खड़ा किया गया है कि तुम्हारे लिए कौन सा तो संप्रदाय योग्य है वो हम कैसे डिसाइड करें तो जैसे मैंने कल भी ये बताया था कि किसी को जिस विषय में हमें इंटरेस्ट आए उस सब्जेक्ट को जैसे हम चूज करके पढ़ाई करते हैं साइंस कॉमर्स और आर्ट्स या तो उससे भी आगे होम साइंस या फाइन वगैरह की स्ट्रीम आजकल शुरू हो रही है तो

जब विद्यार्थी मैचल हो जाते है तो अपने आप सोचता है कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है तो उसी तरह सम्प्रदाय भी एक चॉइस है वो कोई कम्पल्सन नहीं है तुम्हें कौन सा विषय अच्छा लग रहा है तुम्हें कौन सा संप्रदाय पसंद है किस देव में तुम्हारी निष्ठा है किस देव की सेवा पूजा करना तुम्हें अच्छा लगेगा ये सब सोच के संप्रदाय में आगे बढ़ना चाहिए दूसरी बात इसमें जैसे आई कि अब ये तो पक्की बात है तो समझने वाली बात है कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है वो तुम चूज कर सकते हो

दूसरी बात जो इसके अंदर आई जो लास्ट में फिर से हमारे अभी के प्रेजेंट सिचुएशन के अनुरूप जो बात कि जो संप्रदाय जैसे हम आसपास देखते हैं कि कितने तो लोग अलग अलग, अलग बातें बोलते हैं किसी का ध्यान योग का चलता है किसी का आर्ट ऑफ लिविंग चलता है किसी का ये चलता है किसी का वो चलता है बहुत सारे सब लोग अपने अपने अलग अलग, अलग संप्रदाय खोल के बैठ जाते हैं अब व्यक्ति किस संप्रदाय को चूज करे

मतलब कंफ्यूजन हो जाती है हमें कि हमें कहाँ जाना चाहिए इनमें सच्चा कौन है झूठा कौन है तो इसमें ये बात बताइए कि जैसे हम कोई स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये गवर्नमेंट द्वारा रिकोगनाइज और रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज है कि नहीं है?

हम सबसे पहले चेक करते हैं क्योंकि तुमने इतने सालों तक पढ़ाई की फिर जब तुम रिजल्ट लेके बाहर आते हो तो उस रिजल्ट के आधार पे तुम्हें और जगह कहीं नौकरी मिलेगी ना कहीं और जगह तुम्हें एडमिशन मिलेगा क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड थी नहीं कि जहाँ तुमने इतने साल पढ़ाई की सेटअप तो कोई भी खड़ा कर सकता है पर उसका रिजल्ट जब प्रमाणित कब माना जाएगा कि जब गवर्नमेंट उसे रिकोगनाइज करती है तो ये बात धर्म के विषय में भी है कि जैसे मैंने पहले से बताया था

कि हमारे यहाँ संप्रदाय किसे कह सकते हैं कि जिसके पास प्रमाण प्रमेय साधन और फल इन चारों की व्यवस्था रिकॉग्नाइज और वेद के द्वारा प्रमाणित हो तुम्हारे लिए प्रमाण क्या है तुम किससे तत्व तो मानते हो संप्रदाय में आने के बाद तुम्हारे लिए साधन क्या है और संप्रदाय के साधन करने से तुम्हें पक्का फल क्या मिलेगा

निश्चित फल तो मूल तो ये मिल जाएगा पर वो भी तो मार सकता है ये करने से ये मिल जाएगा ये करने से वो मिल जाएगा पर प्रूव चाहिए कि ऐसा करने से मिलता ही है ऐसा पता भी तो चलना चाहिए

कहने का मतलब कि हम संप्रदाय के तरह उसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि जिसके पास प्रमाण प्रमेय साधन और फल इन चारों की अपनी एक अच्छी सी व्यवस्था वेल सेट होनी चाहिए वो भी वेद के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ऐसा नहीं कि तुम अपने हिसाब से कुछ भी अचानक से शुरू कर दो एक बार हमारे सब और क्लियर शास्त्री जी ने बी की परीक्षा दी

यूपी की किसी कॉलेज से भी होगी अब परीक्षा दे दी अब एक साल निकल गया रिजल्ट ही नहीं आया तो जहां परीक्षा देने गए थे वहां देखा तो उस जगह तो बिल्डिंग ही नहीं थी तो ये क्या हुआ कि भाई तुमने परीक्षा दे दी पर अब वो तुम्हें तो ना तो तुम्हारा रिजल्ट आया ना सर्टिफिकेट आया फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट सर्टिफिकेट वो दे भी दे भी उसके आधार पर तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिल सकता या तुम कहीं नौकरी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन थी ही नहीं

तो इससे क्या हो कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया तुमने क्या किया और उसका रिजल्ट तुम्हें तो नहीं मिलेगा तो कहने का मतलब ये है कि जब हम संप्रदाय चूज करते हैं या संप्रदाय का, का हैं, तो ये चेक करना चाहिए कि ये संप्रदाय वेद के द्वारा रिकॉग्नाइज है या नहीं है या वेद से विरुद्ध तो नहीं है कम से कम क्योंकि जब हिन्दू संप्रदाय है या वैदिक संप्रदाय है तो वेद से विरोध तो उसका हो ही नहीं सकता है कि जैसे मुस्लिम होगी शिया सन्नी वगैरह

सूफी वगैरह इंटरनल संप्रदाय हैं बहुत सारे क्रिश्चियंस में भी हैं कैथोलिक होते हैं कुछ रोमन कैथोलिक होते हैं कुछ ये होते हैं कुछ वो होते हैं या लिबरल होते हैं या कुछ मॉडर्निस्ट होते हैं रिफॉर्मर्स होते हैं बहुत से संप्रदाय क्रिश्चियनिटी में भी पर कम से कम बाइबल से तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए तुम क्रिश्चियन हो कैसे भी क्रिश्चियन हो किसी भी संप्रदाय के हो पर बाइबल से या कुरान से तो तुम्हारा विरोध नहीं हो सकता नहीं तो तुम कैसे क्रिश्चन हो

तुम कैसे मुस्लिम है शिया हो सुन्नी हो सूफियों हो कुछ भी हो पर कुरान तो तुम्हारे लिए एक कॉमन प्रमाण का विषय है कि नहीं है तो यही बात हमारे वैदिक संप्रदायों के लिए भी है कि अगर तुम अपने आप को एक हिंदू संप्रदाय की तरह रिकॉगनाइज करवाना चाहते हो तो कम से कम वेद से तो तुम्हारा विरोध नहीं ही होना चाहिए

तो इन बात को खास समझना चाहिए कि जैसे गवर्नमेंट के द्वारा रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन से तुम पढ़ते हो तो उसका रिजल्ट तुम्हें कहीं काम आ सकता है और गवर्नमेंट के द्वारा रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन से तुम नहीं पढ़ते हो सेटअप बहुत अच्छा है पर उसका रिजल्ट तुम्हें कभी काम नहीं आएगा तो यही बात संप्रदाय को जब हम चूज करते हैं तो देखना चाहिए कि ये संप्रदाय वेद को प्रमाण मानता है या नहीं मानता है

महाप्रभु जी ने तत्वादीप निबंध महाप्रभु जी का जो ग्रंथ है उसमें महाप्रभु जी प्रमाण प्रमे साधन और फल ये चारों प्रकरण में अपने संप्रदाय का प्रमाण प्रमे साधन चारों बताते हैं कि मेरे लिए प्रमाण कौन है तो महाप्रभु जी सबसे पहले आज्ञा करते हैं कि गीता है

वेद है ब्रह्मसूत्र है और भागवत है ये चार मेरे संप्रदाय के बेद है आधार है वो मेरे लिए प्रमाण है जिनके आधार पर मैं अपने संप्रदाय का प्रवर्तन कर रहा हूँ तो सबसे पहले महाप्रभु जी ने अपने प्रमाण को आइडेंटिफाई करवाया कि मेरे लिए इतने ग्रंथ प्रमाण हैं। उसके बाद महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि और भी जितने भी ग्रंथ की जो वेद से विरुद्ध न हो वो सब मेरे लिए प्रमाण है मुझे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जिनका वेद से विरोध है वो मेरे लिए प्रमाण

नहीं है ये महाप्रभु जी ने मार्ग की प्रमाण व्यवस्था बताई फिर जब प्रमेय की बात आती है तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि प्रमेय तो कृष्ण ही है कृष्ण ही तत्व है प्रमेय मतलब तत्व जानने योग्य पदार्थ उसे प्रमेय कहते हैं तत्व कहते हैं तो महाप्रभु जी से पूछा जाए कि तत्व कौन है तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि पर कृष्ण ही तत्व है पूरे जगत के

तीसरा जब साधन की बात आती है तो महाप्रभु जी साधन भी बहुत साधन प्रकरण महाप्रभु जी का पूरा ग्रंथ है कि इसमें इन डिटेल पुष्टि मार्ग में साधन कौन कौन से हो सकते हैं क्या साधन नहीं हो सकते पुष्टि मार्ग में क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है इन सब बातों को महाप्रभु ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है उसके बाद तत्वीप निबंध में फल प्रकरण है कि जिसमें तुम्हें क्या करने से क्या फल मिलेगा वो महाप्रभु जी

बहुत डिफ्रेंशिएट करके पूरे वेद वगैरह की सब प्रमाण की व्यवस्था से फल को भी अलग अलग तरीके से बता तुम ये करते हो तो तुम्हें ये फल मिलेगा तुमने ऐसी भक्ति की तो तुम्हें ऐसा फल मिलेगा वो बहुत अच्छे से महाप्रभु जी ने फल को भी बताया तो अगर ऐसा कोई संप्रदाय है तो हम सोचेंगे चलो वेद से रिकॉग्नाइज है तो वो प्रमाणित है उस पर हम चल सकते हैं संप्रदाय का अनुसरण हम कर सकते हैं पर जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है ध्यान समर्पण योग वगैरह ये सब क्या है

तुम्हारे लिए एक लाइफ हो सकती है तुम लाइफस्टाइल की तरह उसे अडोप्ट कर सकते हो पर तुम्हारे लिए वो आत्मा के उद्वार का मार्ग नहीं बन सकता है क्योंकि उस सम्प्रदाय के पास प्रमाण क्रमे साधन और फल की अपनी व्यवस्था नहीं है इसलिए तुम टोटली उसके ऊपर निर्भर हो जाओ तो नहीं चलेगा

जैसे स्कूल कॉलेज में भी आजकल यूनिवर्सिटीज में सर्टिफिकेट कोर्स होता है और डिग्री का कोर्स होता है तुम डिग्री कोर्स के साथ सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर हम केवल सर्टिफिकेट कोर्स करें तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी उस कोर्स के आधार पर डिग्री के साथ तुमने सर्टिफिकेट कोर्स किया तब तुम्हें मिल सकता है तो ये क्या है कि एक लाइफ हो सकती है कि चलो तुम्हें योग करने से हमें शांति मिलती हो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता हो

या हमें ध्यान करने से मन शांत होता हो हमारा चित्त की एकाग्रता बनती हो तो वो हो सकता है पर वो एक लाइफ हो सकती है तुम्हारी आत्मा के उद्वार का एक इंडिपेंडेंट मार्ग वो नहीं बन सकता है इस बात पर अच्छे से समझना चाहिए कि तुम सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो साथ में डिग्री भी चल रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट डिग्री को छोड़ के केवल सर्टिफिकेट करते हैं तो उसके आधार पर तुम्हें नौकरी को नहीं देगा या आगे जाके न तो तुम्हें जॉब मिल सकती है न तुम मास्टर्स के लिए पढ़ाई अप्लाई कर सकते हो

ऐसी तो हमारी है ये इन बातों को समझना चाहिए कि आर्ट ऑफ लिविंग की गलत नहीं है उसमें कुछ या बुरा भी नहीं है पर वो एक तुम्हारे आत्मा के उद्धार के लिए जो संप्रदाय तुम उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि तो उनके पास उस संप्रदाय के पास हमारे लिए जो एक पैटर्न बनाई गई कि संप्रदाय किसे कहा जाता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास अवेलेबल नहीं है

तो इस बात को समझना चाहिए कि जब भी हम किसी संप्रदाय को चूज करते हैं या संप्रदाय को पकड़ते हैं तो किसी एक व्यक्ति के आधार पे या किसी एक सेटअप के आधार पे हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता है वो वेद के द्वारा वेल रिकोगनाइज और एस्टाब्लिस्ड व्यवस्था होनी चाहिए जो प्रमाण प्रमे साधन और फल की व्यवस्था हमारा धर्म बताता है

ये बात संप्रदाय को जब हम चूज करें तो समझना चाहिए अच्छा तो हमें भी लगता है बहुत से लोग ये ध्यान है योग है आर्ट ऑफ लिविंग सब सबके तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं अच्छा है बुरा कुछ भी नहीं है पर ये एज ए इंडिपेंडेंट संप्रदाय तुम्हें तो मुक्ति नहीं दिला पड़ता कहने का मतलब ये योग हमारे शास्त्रों में बताया गया है ध्यान की पद्धति हमारे शास्त्र में बताई गई है और उसका तरीका है उसके भी एक सम्प्रदाय है पर ये जो हमें आसपास हमें जो दिखाई दे रहे हैं संप्रदाय के नाम पे वो तुम्हें मुक्ति नहीं देगा

जिसके पास अपनी वेल वेद के द्वारा प्रमाणित प्रमाण प्रमे साधन और फल की व्यवस्था हो वही संप्रदाय हमें फल दे सकता है बाकी कोई भी संप्रदाय हमें फल नहीं दिलवा सकता इस बात को अच्छे से समझना चाहिए और जो लास्ट सावधानी प्रिकॉशन इसमें बताया गया कि हम

धर्म निरपेक्षतावादी है सर्वधर्म सन्नतावादी है ऐसे लोग होते हैं जैसे मैंने नेताजी होकर बताया था कि सर्वधर्म समान है सभी धर्म के लोग अच्छे हैं सब एक की बात है तो तुम मुसलमान के साथ बैठ के भी खा लो या मस्जिद में तुम नमाज भी पढ़ के आओ तुम होली भी मनाओ दिवाली भी मनाओ क्रिसमस भी मना लो ईद भी मिल मना लो तो ये सब क्या है कि इन लोगों में हमें ऐसा तो ओ, सब एक से सब एक से ये सब अच्छा तो लगता है बोलने में पर वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता

ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम साइंस भी पढ़ो कॉमर्स भी पढ़ो आर्ट्स भी पढ़ो तुम्हें एक इंटरेस्ट है तुम कोई नॉवल लेके पढ़ लेते हो या कॉमर्स की कोई पुस्तक लेके पढ़ लेते हो एक अलग बात है पर एज ए स्टडी तुम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हो तुम्हें कुछ तो डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ता है ये कहने की इसमें बात है कि हर संप्रदाय अपने स्थान पे है और दो संप्रदाय कभी भी हम एक साथ दो चीज एक साथ नहीं कर सकते हैं

जैसे कि तुम ये बोलो मुझे कॉमर्स भी पढ़ना है साइंस भी पढ़ना है आर्ट्स भी पढ़ना है ऐसा नहीं हो सकता तुम्हें कुछ एक तो चूज करना ही पड़ेगा साइड एक्टिविटी की तरह तुम नॉवल पढ़ते हो या इकोनॉमिक्स पढ़ते हो वो एक अलग बात है पर एज ए स्टडी फुल फ्लेज तुम किसी सब्जेक्ट को सब सब्जेक्ट एक साथ हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये बात इसमें भी संप्रदायों में भी समझनी चाहिए कि कभी भी दो धर्म का पालन ऐसा हो सकता कि कोई हिंदू मुस्लिम हो

केवल तो मुस्लिम क्रिश्चियन हो दो एक साथ आइडेंटिटी नहीं बन सकती है तुम्हें तो कुछ एक तो चूज करना ही पड़ता है या तुम हिंदू हो सकते हो या मुस्लिम हो सकते हो या क्रिश्चियन हो सकते हो सब अच्छे हैं कुछ गलत नहीं है पर कोई एक तो तुम्हें चूज करना ही पड़ता है या हिंदू हो या मुस्लिम हो हिंदू मुस्लिम कोई नहीं हो सकता तो ये बात समझनी चाहिए धर्म के विषय में संप्रदाय के विषय में भी कि हर स्थान पर जैसे हमें साइंस कॉमर्स या आर्ट तुम्हें कंपल्सरिली पसंद करनी ही पड़ेगी

अगर तुम्हें फुल फिले जो सब्जेक्ट को पढ़ना है या वो सब्जेक्ट को जीना है तो बाकी किसी और की इंटरेस्ट की तुम्हें टेक्स्ट बुक लाके तुम रीड कर सकते हो पर स्टडी नहीं हो सकती है ये यह बात यहाँ संप्रदाय के विषय में भी समझनी चाहिए कि कभी कोई व्यक्ति दो संप्रदाय का नहीं हो सकता है या दो संप्रदाय या दो धर्म का पालन एक साथ नहीं कर सकता सब एक समान है एक स्थान पे इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है सब अच्छे कोई बुरा नहीं है

पर कोई बुरा नहीं उसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज तुम्हारे लिए है मिठाई भी अच्छी होती है परेशान भी अच्छा होता तो है कोई डायबिटीज का पेशेंट वो नहीं खा सकता है कोई बच्चा हो तो खा सकता है वो वो क्यों नहीं खा सकता है क्योंकि तुम्हारे लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है तुम्हारे शरीर को वो हानिकारक है ये तुम्हें समझना चाहिए तो ये बात मिठाई बुरी है ऐसा तो नहीं है

करसाण बुरा है ऐसा तो नहीं है तेल घी बुरे हैं ऐसा तो नहीं है पर तो तुम्हारी कंडीशन क्या है उसके हिसाब से हर दवाई तुम पे लागू होगी या हर खाना तुम्हें कंट्रोल करेगा या हर तुम्हारे बॉडी के लिए क्या ठीक है वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तो यही संप्रदायों के विषय में बात है कोई बुरा नहीं है पर तुम्हारे लिए क्या एप्लीकेबल है वो तो हमें ही देखना पड़ेगा हर चीज सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती है

जैसे तुम डॉक्टर के पास जाओ हमारी बॉडी को चेक करके दवाई भी वो अलग अलग डोज की देता है तुम बच्चे हो तो तुम्हें ज्यादा डोज नहीं दिया जा सकता है तुम्हें एसिडिटी है ब्लड प्रेशर है डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो दवाई उस हिसाब से दी जाती है रोग वाली एक हो पर निदान सबका अलग अलग होता है तो कहने का मतलब ये है कि संप्रदाय कोई बुरा नहीं है कोई धर्म बुरा नहीं है पर हर इंसान के लिए अलग अलग ही होता है सब एक संप्रदाय या एक धर्म के नहीं हो सकते

जैसे मैंने कल भी बताया सबकी रुचि सबका स्वभाव सबका इंटरेस्ट अलग अलग है इसलिए तो तुम एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कुछ एक तो चूज करना ही पड़ता है

कि संप्रदाय जो है वो हमारी रुचि से हमारे स्वभाव के अनुकूल हमारा इंटरेस्ट का कोई तो भी एक संप्रदाय हमें चूज करना चाहिए जब हम संप्रदाय को पसंद करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी रुचि देखनी चाहिए कि हमें वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वो संप्रदाय के जो नियम है वो तुम पालन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो जीवन भर कर सकते हो ऐसा नहीं इसमें क्योंकि कोई यूटर नहीं है तो क्योंकि किस संप्रदाय में तुम घुस गए अब दस पंद्रह साल कर लिया अब अच्छा नहीं लग रहा है

वापस आओ इतना टाइम तो गया तुम्हारा कहने का मतलब इसमें क्या है ना टाइम तुम्हारा चला गया शास्त्र हमारे कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो ही कर्म कर सकता है अपनी मुक्ति के लिए प्रयास केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है कि तुम अपने आत्मा के उद्धार के लिए कुछ कर पाओ तुम्हें कुत्ते का वृक्ष का पक्षी का पशु का जन्म मिल जाए तो तुम क्या करोगे

इसलिए ये बात जैसे कि दामोदाससानी के प्रसंग में आया कि ये मार्ग निश्चिंतता तो का नहीं है तुम्हें तो यह उतावल होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि हमारा जीवन कितना छोटा सा है तुम सोच लो सत्तर अस्सी में तुम क्या कर लोगे अब फिर से हमारा मनुष्य का जन्म मिले ना मिले इसकी क्या गारंटी हम नहीं जानते

तो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का योनि तुम्हें मिले मनुष्य का अवतार मिले तो आत्मा के उद्धार के सभी उपाय उस अवतार में प्रायोरिटी समझ के कर लेने चाहिए क्योंकि वो चांस फिर नहीं मिलेगा जैसे वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हमें बोलते हैं कि फिर से नहीं आएगा ये बार चांस तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम क्या जानते तुम्हारा जीवन कब खत्म हो जाए या आगे जाके तुम्हें फिर से ये मौका मिले या नहीं मिले

तो कहने इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आत्मा के उद्धार की जब बात आए तो व्यक्ति को बहुत उतावल करनी चाहिए उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए बाकी सब कर्म छोड़ देने चाहिए जैसे एक दामोदर ने गोसाई जी को टोका कि ये निश्चिंत से बैठे रहने का मार्ग नहीं है ये आतुरता का मार्ग है कि जल्दी से हम कब कर ले क्योंकि तो हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या हो जाए तो ये बात तो समझनी चाहिए कि, कि हमारे मनुष्य की योनी मनुष्य का अवतार प्रभु की कृपा से हमें मिलते हैं

कुमार ये परिवार में हमारा जन्म हुआ है प्रभु हमारे घर में विराज़ रहे उनकी सेवा का मौका हमें मिल रहा है तो उनमें मन लगाना चाहिए में रखनी चाहिए हमारे आत्मा के उद्धार के लिए सभी प्रयत्न इस जन्म में जल्दी से जल्दी कर लेने चाहिए क्योंकि तो हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या हो जाए या आगे जाके हमें फिर से चांस मिले या नहीं मिले क्योंकि तो ये निश्चिंतता तो का मार्ग नहीं है कहने का मतलब जो दामोदर असरी ने कहा ना ये बहुत दिमाग में हमें

से हाथोड़ी की तरह सोचना चाहिए कि निश्चिंतता का मार्ग नहीं है हमेशा वो वो होतावल रहनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी सब कुछ करते हैं तो कल हो जाएगा परसों हो जाएगा कभी तो लगी जाएगा ना मन ठाकुर जी में ऐसा नहीं होता है प्रयास तो करना होता है जल्दी से जल्दी करना चाहिए कहने का मतलब तो संप्रदाय के विषय में इन बातों को समझना कि जब भी हम किसी संप्रदाय को पकड़ते सबसे पहले अपनी रुचि देखनी चाहिए दूसरी बात

संप्रदाय वेदों के द्वारा प्रमाणित है या नहीं है इसे चेक करना चाहिए और तीसरी बात कि हम जिस संप्रदाय में हैं उस संप्रदाय को पूरी निष्ठा से उसका पालन करना चाहिए और दूसरे संप्रदाय में सेल करने की या दूसरे में ट्रांस जाग करने की आदत हमें नहीं रखनी चाहिए कि हम ये भी कर ले और वो वो भी कर ले एक निष्ठा अपनी बनानी चाहिए किसी एक देव की मैं अपनी निष्ठा बना के पूरी निष्ठा से उस देव का भजन करो चारों तरफ भटको मत

एक एग्जाम्पल उसमें दोसी की वार्ता आती है कि एक बार वो पानी में डूब रही थी सबसे पहले बोला गणपति बचाओ गणपति जी खड़े हुए इतने में बोली अब शिव जी बचाओ गणपति बैठ गए शिव जी खड़े हुए देखो ये ये तो मजाक मुझे ये बात बताई जाती है अब शिव जी का नाम लिया शिव जी खड़े हुए बचाने के लिए चाहे विष्णु मुझे बचाओ तो शिव जी बैठ गए फिर बोला अरे अब दुर्गा मुझे बचाओ तो विष्णु बैठ गए इतने में तो डूब गई

तो जब हमारी किसी एक में निष्ठा नहीं होती है तब ये टक्कर चक्कर पड़ता है तुम सोच लो तुम कॉमर्स में पढ़, पढ़ो आर्ट्स में पढ़ो साइंस में पढ़ो एक निष्ठा नहीं है तुम्हारी तो तुम कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे

तीनों में से तुम्हारी स्टडी नहीं हो पा रही है तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आएगा ना कॉमर्स आएगा ना आर्ट्स आएगा ना साइंस आएगा पर जब तुम अपनी रुचि से किसी एक विषय को पकड़ के पढ़ते हो तो सुन समेज वो विषय तुम्हें समझ आएगा वो विषय को तुम न्याय दे सकते हो तो संप्रदाय भी एक साधना है एक, एक स्टडी है

कि तुम किसी एक चीज को पकड़ो एक धर्म को पकड़ो एक ग्रंथ को पकड़ो एक देव को पकड़ो उस पूरी निष्ठा से उसमें अपना मन लगाओ संप्रदाय को अपनी निष्ठा दो तो रिजल्ट देता है चारों तरफ नहीं भटक सकते इस बात को यहाँ समझना चाहिए जब संप्रदाय का विषय है तो, तो ये इसमें क्लियरिटी थोड़ी बहुत थी थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में वो यहाँ पे की गई अब इसमें कुछ नहीं समझ आए तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस करेंगे

अब सोमवार से ये भगवत जाता का जो क्रम है वो एक वीक में ही हो पाएगा ये वीक जो है अब के मंडे से आज फ्राइडे हो गया अब मंडे से फ्राइडे नहीं हो पाएगा नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे ठीक तो आज का यहाँ रखते हैं संप्रदाय का वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी और हम पुष्टि संप्रदाय में आ गए हैं तो उसके बाद भी थोड़ा सोचने समझने की बात है तो थोड़ा फिर से ब्रीफली सब देख लेना कुछ नहीं समझ आए तो हम फिर से डिस्कस करेंगे

ठीक है तो अब नहीं हो पाएगा इसके बाद के वीक से शुरू करेंगे राजा कल की टेस्ट है वो प्रवेशिका आ, कल प्रवेशिका का तो जो है वो तो कंटिन्यू है सोमवार से अभी ये नित्य भगवत वार्ता का एक वीक बंद रहेगा जी राजा तो कल वो टॉपिक्स प्रिपेरेशन प्रेजेंटेशन होगा ना हाँ कल होगा साढ़े नौ बजे जी राजा धन ठीक है तो आज का तो यहाँ रखते हैं फिर नेक्स्ट तो नेक्स्ट मिलते हैं ठीक है धन्यवाद